प्रिय आत्म एक बहुत पुराने नगर में एक बहुत पुराना चर्च था उस चर्च की दीवारें गिरनी शुरू हो गई थी उस चर्च के नीचे खड़ा होना खतरनाक था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 जरा सा संकट आता है पूरी मनुष्य जाति मृत्यु के खतरे में पड़ जाती बहुत बार मनुष्य को बचाने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने भी ये चार ही प्रस्ताव पास किए हैं। मैं इन प्रस्तावों पर ही आज सुबह आपसे बात और विचार करना चाहता हूँ पहले दो प्रस्ताव तो ठीक है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 या कि पुराने से इस भांति बन गए हैं कि नए होने का कोई द्वार खुला नहीं रह गया आपके चित्त में प्रतिपल नए और युवा होने की शक्ति बची है या नहीं इसे सोचना होगा इसे विचारना होगा और अगर पुराने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 क्योंकि जितना पुराना हो जाता है उतना ही झूठा हो जाता है पहली तो बात जिस आदमी के कितने ज्ञान का जन्म होता है तब तो, तो वो फर्स्ट हिंड होता है ताजा और नया और जैसे ही वो बोलता है वैसे ही सेकंड झंड हो जाता है क्योंकि तो बोलते नहीं वो उतना नहीं बोल पाता जितना जानता है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 चित्र की रेखाएं तो याद भी रखी जा सकती है ज्ञान तो इतना सूक्ष्म रूप उसकी कोई रेखा कोई रूप नहीं एक हल्की प्रतिध्वनि मनी रह जाती है और फिर वो एक हाथ से दूसरे हाथ में यात्रा करने लगती करोड़ों करोड़ों हाथों में ज्ञान यात्रा करते करते ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता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 एक बार की चित्त से हटाजे हटा देना अत्यंत जरूरी है इस मंदिर को गिरा ही देना जरूरी है अगर आपके जीवन में कोई भी क्रांति होनी है तो इस साहसपूर्ण कदम के बिना वो नहीं हो सकती कोई समझौता कोई कंप्रोमाइज इसमें नहीं हो सकती की आप कहें कि इसी से नए मंदिर को बना लेना दे इन्हीं पुरानी मिट्टों से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 कि क्यों हम बढ़े हैं इस पुराने से पुराने से बंधने के पीछे कुछ कारण है एक तो आलस बहुत बड़ा कारण है हम सब आलसी हैं जो हमें मुफ्त में मिल जाए उसे हम तत्म स्वीकार कर लेते हैं उधार ज्ञान मुफ्त में उपलब्ध होता है उसके लिए कुछ भी हमें करना नहीं पड़ता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 कलेक्टिव माइंड ये समूह का जो मन है हजारों हजारों साल में जो निर्मित होता है ये जो बासा मन है ये हमें हुए हैं और आप जब तक इस कलेक्टिव माइंड इस सामूहिक मन के घेरे में बंध है तब तक आप भूल में हैं कि आप एक व्यक्ति हैं आप एक इंडिविजुअल हैं अभी आपके भीतर इंडिविजुअल का जन्म नहीं हुआ है अभी आप व्यक्ति कहने के हकदार नहीं है अपने को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 अर्थात तो वो कभी भी नहीं सोचता कभी भी नहीं जीता उसके भीतर स्वयं का चिंतन स्वयं का विचार स्वयं का अनुभव जैसा कुछ भी नहीं रह जाता क्या ये हम सोचेंगे नहीं कि हम भीड़ के एक हिस्से जब आप कहते हैं मैं जैन हूं तो आप क्या कहते हैं जब आप कहते हैं मैं मुसलमान हूँ तो आप क्या कहते हैं जब आप कहते हैं मैं कम्युनिस्ट हूँ तो आप क्या कहते हैं आप ये कहते हैं मैं नहीं हूँ एक भीड़ है जिसका मैं हिस्सा हूँ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 जो आदमी भीड़ का हिस्सा है वो आत्मघाती है आपको स्मरण होना चाहिए आप आप हैं आप एक व्यक्ति हैं आप एक चेतना है और चेतना किसी का हिस्सा नहीं होती और न हो सकती यंत्र जड़ का हिस्सा होता है चेतना किसी का हिस्सा नहीं होता चेतना एक स्वतंत्रता है लेकिन सुरक्षा के पीछे हम स्वतंत्रता को खो देते तो दूसरी चीज जो हमें बांधे हुए है हमारे चित्र को नया नहीं होने देती ताजा नहीं होने देती वह सुरक्षा का अतिभाव साहस की बहुत कमी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 29 पादरी प्रार्थना कर रहे हैं एक पादरी कम्बल हो सो जाता है उसको हम नैतिक करें उसको हम नैतिक साहस है मुझे पता नहीं ना उन दोनों में से कौन सा नैतिक साहस है लेकिन एक बार जरूर पता है भीड़ से पृथक होने की हिम्मत जरूर नैतिक साहस है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 एक बुरी औरत बीस सड़क पर खड़ी होकर गपशप करने लगी एक ट्रैफिक पुलिसमैन ने उसको कहा कि ये सड़क का चौराहा है यहां ये गपसप करने की जगह नहीं तुम भीड़ को बाधा दे रहे हो उसने कहा छोड़ो अब हम स्वतंत्र हैं, अब जहां को खड़ा होना होगा वहां हम खड़े होंगे जहां हमें बात करनी होगी हम बात करेंगे अब कोई बंधन नहीं ये औरत ना समझ जीवन का बाहर का जो जगत है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 वहां किसी समाज के नियम की कोई भी जरूरत नहीं वहां आपको हिंदू और मुसलमान ईसाई और जैन होने की कोई भी जरूरत नहीं और वहां आप जब तक हिंदू जैन मुसलमान ईसाई बने रहेंगे तब तक तब तक आप जो है उसे कभी नहीं जान सकते वीर ने आपके भीतर अपने पंजे फैला दिए हैं और आपकी आत्मा को पकड़ लिया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 हमारे हा कहने ने हमारे मन को बासा गुलाम दास पुराना और जीन जर्जर जर बना दिया जर तो पहला सूत्र आज के सुबह आपसे कहना चाहता हूं आप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 सबशीस